अब अगले मंत्र में सूर्य और सभापति आदि के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो सनातन वेद के ज्ञान से शिक्षा को और सभापति आदि के अधिकार को प्राप्त होकर प्रजा का पालन करें उसी मनुष्य को धर्मात्मा जानें फिर सभा अध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ सभापति आदि को चाहिए कि मनुष्यों के हित के लिए प्रतिदिन नवीन नवीन धन और अन्न को उत्पन्न करें जैसे प्राण वायु मनुष्यों को सुख देता है वैसे ही सभाध्यक्ष सभी को सुखी करे इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष दिन रात विद्वान सूर्य और वायु के गुण का वर्णन होने से पूर्व सुक्तार्थ के साथ इस सुतार्थ की संगति जाननी चाहिए यह 62वां सुक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ अब 63वें सुक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जो परमेश्वर अपने सामर्थ्य और बल आदि से सब जगत को रच के दृढ़ता से धारण करता है उसकी सर्वदा उपासना करें सूर्य लोक ने अपने आकर्षण आदि गुणों से पृथ्वी आदि जिन लोकों को धारण किया है उनको भी परमेश्वर का बनाया और धारण किया हुआ जाने अब अगले मंत्र में सभापति आदि के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ सभापति आदि को उचित है कि इस प्रकार के उत्तम स्वभाव गुण और कर्मों को स्वीकार करें जिससे सब मनुष्य इस कर्म को देख तथा शिष्ट होकर निष्कंटक राज्य के सुख को सदा भोगें फिर वह सभा अध्यक्ष कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ सभा और सभापत के बिना शत्रुओं का पराजय और राज्य का पालन किसी से नहीं हो सकता इसलिए श्रेष्ठ गुण वालों की सभा और सभापत से इन सब कार्यों को सिद्ध कराना मनुष्यों का मुख्य काम है भावारथ मनुष्यों को चाहिए कि जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सबको आनंदित कर तथा मेघ को उत्पन्न करके बरसाता है और अंधकार को निवारण करके अपने प्रकाश को फैलाता है वैसे ही सभा अध्यक्ष विद्यादि उत्तम गुणों से सबको सुखी शरीर वा आत्मा के बल को सिद्ध धर्म शिक्षा अभय आदि को वर्षा अधर्म रूपी अंधकार और शत्रुओं का निवारण करके राज्य को प्रकाशित होवे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है सभा सभापति आदि को उचित है कि राज्य तथा सेना में प्रीति और शत्रुओं में द्वेष उत्पन्न करके जैसे सूर्य मेघों का नित्य छेदन करता है वैसे दुष्ट शत्रुओं का सदैव छेदन किया करें फिर मनुष्यों को ईश्वर और सभापति आदि के सहाय की इच्छा कहां-कहां कहा करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि सब धर्म संबंधी कार्यों में ईश्वर वा सभा अध्यक्ष का सहाय लेकर संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करें फिर अगले मंत्र में सभापति आदि के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जैसे सूर्य जब जगत के हित के लिए मेघ को बरसाता है वैसे ही सबका स्वामी सभापति सबका हित सिद्ध करे अब सभा अध्यक्षादि और विद्युत अग्नि के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे अन्न सुधा का और जल तृषा को निवारण करके सब प्राणियों को सुखी करते हैं वैसे सभापति आदि को सुखी करें फिर उक्त सभा अध्यक्ष कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे बिजली सूर्य आदि रूप से सब जगत को पुष्ट करती है वैसे सभा अध्यक्ष आदि भी उत्तम धन और श्रेष्ठ गुणों से प्रजा को पुष्ट करें इस सुक्त में ईश्वर सभा अध्यक्ष और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ के साथ संगत समझनी चाहिए यह 63वां सुक्त और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ अब 64वें सुक्त का आरंभ किया जाता है उसके पहले मंत्र में वायु के गुणों के दृष्टांत से विद्वान के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को जानना चाहिए कि जितनी चेष्टा भावना बल विज्ञान पुरुषार्थ धारण करना छोड़ना कहना सुनना बढ़ाना नष्ट होना भूख प्यास आदि हैं वे सब वायु के निमित्त से ही होते हैं जिस प्रकार इस विद्या को मैं जानता हूं वैसे ही तुम भी ग्रहण करो ऐसा उपदेश सर्वथा करना चाहिए फिर भी उक्त वायु कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं जैसे ईश्वर की सृष्टि में सिंह हाथी और मनुष्य आदि प्राणी बलवान होते हैं वैसे वायु भी है जैसे सूर्य की किरणें पवित्र करने वाली हैं वैसे वायु भी है इन दोनों के बिना रोग का नाश मरण और जन्म आदि व्यवहार नहीं हो सकते इससे मनुष्यों को चाहिए कि इनके गुणों को जानके सब कार्यों में यथावत् संप्रयोग करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को जैसे मेघ जलों के आधार और पर्वत औषधि के आधार हैं वैसे ही ये संयोग वियोग करने वाले सबके आधार सुख दुख के हेतु नित्य रूप रहित स्पर्श गुण वाले पवन हैं ऐसा समझना योग्य है और इनके बिना जल अग्नि और भूगोल तथा इनके परमाणु भी जाने आने में समर्थ नहीं हो सकते भावार्थ विद्वानों को उचित है कि ऐसे विलक्षण गुण वाले वायुओं को जानकर शुद्ध सुखों को भोगें भावार्थ हे मनुष्यों तुम्हारे लिए परमेश्वर वायु के गुणों का उपदेश करता है कि कहे वा न कहे गुण वाले वायु बिजली को उत्पन्न करके वर्षा द्वारा भूमि पर औषधि आदि के सेवन से सब प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं ऐसा तुम लोग जानो भावार्थ इस मंत्र में उपमा तथा वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे यज्ञ में घृत आदि पदार्थ क्षेत्र पशु आदि की तृप्ति के लिए खूप और घोड़ी सेचन के लिए घोड़ा है वैसे ही विद्या से संप्रयोग किए हुए पवन सब कार्यों को सिद्ध करते हैं भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि पवनों के बिना हमारा चलना खाना यान का चलना आदि काम सिद्ध नहीं हो सकते इससे इन वायुओं को विमान और नौका आदि यानों में संयुक्त करके अग्नि जलों के संयोग से यानों को शीघ्र चलाया करें भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं हे मनुष्यों तुम ऐसा जानो कि जितना बल पराक्रम जीवन सुनना विचारना आदि क्रियाएं वे सब वायु के सकाश से ही होते हैं भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं मनुष्यों को ऐसा जानना योग्य है कि सब मूर्तिमान द्रव्यों के आधार शूर वीरता और शिल्प विद्या के कार्यों के हेतु पवन ही हैं भावार्थ मनुष्य विद्वानों तथा वायु आदि पदार्थ विद्या के बिना परलोक और इस लोक में सुखों की सिद्धि कभी नहीं कर सकते भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जिन वायुओं से वृष्टि आदि की उत्पत्ति होती है उनका युक्त के साथ सेवन किया करें फिर वायुओं के समुदाय कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि वायु समुदाय के बिना हमारे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकते ऐसा निश्चय तथा वायु विद्या को स्वीकार करके अपने कार्यों की सिद्धि अवश्य करें फिर वे उक्त वायु कैसे गुण वाले हैं यह विषय कहा है भावार्थ जो मनुष्य प्राण वायु की विद्या की जान कर उपयोग करते हैं वे बलवान प्रतिष्ठा को प्राप्त हो और दुख तथा शत्रुओं को जीतकर उत्तम हाथी घोड़े मनुष्य धन और बुद्ध से युक्त होकर सदा सबको पुष्ट करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे विद्वान लोग पवनों के योग से हमारे बिजली यंत्र बैल 100 वर्ष पर्यंत जीना और शरीर आदि में पुष्टिका होना ये सब काम होते हैं इसलिए इन वायुओं की विद्या को युक्त के साथ जानकर इनसे उपयोग लिया करते हैं वे अन्य लोग भी आचरण करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे अति प्रशंसा करने योग्य बुद्धिमान विद्या पुरुषार्थों से युक्त विद्वान वायु आदि पदार्थों के सकाश से दृढ़ निश्चल बहुत सुखों को सिद्ध करके आनंद को प्राप्त होता है वैसे तुम भी इस विद्या को प्राप्त होकर आनंद भोगो इस सुक्त में वायु के गुणों का उपदेश करने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 11वां अनुवाक 64वां सुक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ